प्रश्न उत्तर दीप माला मंत्र विचार जिज्ञासा शिव शिव महिमन स्त्रोत्र में कहा गया है अघोरान परो मंत्रों यहाँ अघोर मंत्र क्या है इसका महात्मा क्या है समाधान इस श्लोक में कहा गया है कि महेश से बढ़कर कोई देवता नहीं है महिम्न स्त्रोत्र से ऊंचा कोई अन्य स्तोत्र नहीं है और अघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है अघोर शब्द अशांत या भयंकर वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है अघोर का अर्थ होता है जो पूर्णतः शांत हो शिव पंचाक्षर मंत्र ही अमोघ मंत्र है शिव पंचाक्षर मंत्र ही अघोर मंत्र है इस मंत्र के जब से बहुत शांति मिलती है इसका जब समस्त उपद्रवों का शमन कर देता है इसलिए घबराए हुए या अशांत व्यक्ति के लिए कुछ संत उपाय बताते हैं कि वह पंचाक्षर मंत्र को लिखे यह मंत्र ही नहीं मंत्र राज है यजुर्वेद के नमः संभवाय च मयोभवाय च नम शंकराय च मयस्कराय च नम यजुर्वेद इस मंत्र से पंचाक्षर मंत्र का उद्धार किया गया है इसलिए यह वैदिक मंत्र है पुराणों और आगम शास्त्रों में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है जिज्ञासा मंत्र जब करने के लिए विनियोग न्यास इत्यादि करने की क्या अनिवार्यता है समाधान हाँ यदि आपको उसे पुरस्तरण रूप में या नित्य कर्म रूप में जपना है तो विनियोग न्यास इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है पर चलते फिरते चिंतन करना है तो कोई आवश्यकता नहीं है जिज्ञासा शास्त्र में कहा है ध्यान मूलम गुरोमूर्ति तो मंत्र जब करते समय गुरु का ध्यान करें अथवा भगवान का समाधान जब आप मंत्र जप आरंभ करते हैं उस समय गुरु के स्वरूप का और उनके चरणों का ध्यान करो इसके बाद जब मंत्र जप करने लगते हैं तो उस मंत्र के देवता का ध्यान करना चाहिए जैसे हम गाय शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ जो गाय वस्तु है उसका ध्यान होता है इसी प्रकार प्रत्येक मंत्र का देवता होता है उसका ध्यान मंत्र जप के साथ करना चाहिए जिज्ञासा लोक में अमुक सिद्धि के लिए अमुक कर्म का विधान किया जाता है इस प्रकार के कर्मकांड के चक्कर में न पड़कर गुरु मंत्र का जप करने मात्र से क्या तत्कार्य सिद्ध नहीं हो सकते समाधान प्रत्येक मंत्र में एक शक्ति निहित रहती है शास्त्र प्रकट करते समय परमात्मा ने वह शक्ति उन मंत्रों में समाहित कर दी थी यह मंत्र जप करने से यह कार्य सिद्ध होगा इसी के अनुसार कोई व्यक्ति वह कर्म व या जब करता है तो वह कार्य सिद्ध होता है क्योंकि उसके साथ एक शक्ति नहीं था गुरु मंत्र जप करते रहने से भी वह कार्य होगा पर उसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है केवल परमात्मा को ही आधार बनाकर बहुत मंत्र जप करना पड़ेगा परंतु तत्तत्कार्य सिद्ध के लिए तत्त कर्म का जो विधान किया जाता है वहाँ ऐसा नहीं होता इसलिए गीता में कहा है क्षिप्रम हिमानुष्य लो के सिद्धिर भवती कर्मजा कर्मजा सिद्धि झट से दिखाई देती है जैसे कोई मजदूर दिन भर कर्म करे उसे उसी के अनुसार मजदूरी शाम को मिल जाती है पर कोई दिन भर जब करके शाम को मजदूरी मांगे तो कैसे मिलेगी जिज्ञासा साधक को किसी देवता के मंदिर में बैठकर उस देवता संबंधी मंत्र का जप करना चाहिए अथवा गुरु मंत्र का जप समाधान साधक जहाँ भी जाए अपने गुरु मंत्र का ही जप करे तो उचित है उस मंदिर से संबंधित देवता को अपने इष्ट का स्वरूप समझकर कर वहाँ बैठ कर, अपने गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए जिज्ञासा मासिक धर्म काल में मंत्र लेखन का अनुष्ठान कर सकते हैं क्या समाधान उस समय तो मंत्र का केवल मानसिक चिंतन ही करें, लेखन या माला जब इत्यादि न करें।